एवं सर्वज्ञ सिया नारद से अतिशोकित्व जातम कुतो अवगम्य थे इतने शास्त्रों का पढ़ा लिखा नारद सर्वज्ञ है एक तरह से सघन शास्त्रों का ज्ञा था सर्वाणी शास्त्राणी ज्ञात मैं न सा सर्वज्ञ हाँ यहाँ पर ऐसा लेना सघन शास्त्रों का ज्ञा था और नारद भी अतिशोकीय भी है शोकीय शोकी भी नहीं अतिशोकीय शोक करने वाला दुखी महादुखी नारद भी यदि ऐसा ये आपको कैसे मालूम होगा में ते वो था पक्ष जब ऐसे पूछता है सिद्धांत खुद की वचनों से मालूम हो रहा है खुद ने उसने कहा संत उसी के वाक्य से मालूम हो रहा है इतना ही नहीं तम माँ भगवान शोक से पारम तारय निवृत पृष्ठे सदी और तार शोक रूपी नदी के पार जाने की कामना से पार जाने के साधन के बारे में जो उसने नारद जी ने पूछा उससे भी मालूम होता है और शोक रूपी नदी में इसमें डुबा पड़ा है सनत कुमारो हो तो संतकुमार क्या जवाब दिया भूमि शब्द वाच्यम सुख रूपम ब्रह्म विज्ञा मान सुनिवृत्तिपाय सुखं जिज्ञास्तव्यमती आरभ्य उत्तरवृंद सुंदर वेड़ उतवान इत्या शब्द वाच्य सुखरूप जो ब्रह्म है वही न्यायमान है और वो जान लिए जाने पर उसकी अनुभूति होने पर शोक निवृत्ति का उपाय वही है तो सुखम के कहा सुख का ही स्वरूप को जान ये विषयों जानो सुख को सुखमत समझो सुख का असली स्वरूप क्या है असली वह क्या है जो नित्य जो सदातन रहता है जो कभी वह सुख नष्ट नहीं होता और कभी वह सुख घटता बढ़ता नहीं है वह सुख का विकृत नहीं होता ऐसे सुख ही को जानना चाहिए और वैसों को क्या है वो आपकी आत्मा है ब्रह्म ही है ये उपदेश संत कुमार जी ने दिया इति आरभ्य उन्दर्भ उतवान या अगला ग्रंथ तो भाग जो चांदोविका है उस उन्होंने जवाब दिया है सोहम विद्वन प्रशोचामि, शोक पारम नयात्रुक्त सुखमे व्यस्त्योहम विद्वन्न हे विद्वन्न भो संत कुमार भो विद्वान स्व प्रचोचामी वह यह जमे नारद इतना शास्त्रों को पढ़ने के बावजूद भी अनुभूति के अभाव के वजह से मैं शोकग्रस्त हूं एक अत शोक का जो पार है उसकी ओर अत्र शोक पारम मान मुझे ले चलो सुखमेव से पार येदात ऋषि ऋषि ने जवाब दिया वास्तविक जो सुख है स्वरबूता जो सुख है नित्य सुख है वही शोक रूप सागर का तार है ऐसे कर असली सुख जो नित्य सुख है वही शोक का पार है और अनित्य सिर्फ बाईस सागरों से प्राप्त होने वाला नहीं है बाईस सागरों से शरीर को सुख मिलता है केवल बाईस सागरों से इंद्रियो को सुख मिलेगा बाईस सागरों से मन को सुख मिलेगा और यह जो सुख सब अनित्य हुआ करेगा साधन जो सुकान सुखानुभव इंद्रिय सुख मानस सुख शारीरिक सुख ये सारी जो सुख है ये क्षणिक है अनित्य है क्षण नित्य सुख तो अपना स्वरूप ही है और ये जो विशेष विश्व सुख प्राप्त हो रहा है वह क्षणिक ही नहीं बल्कि सुख भी उस स्वरूप का सुख का अंश मात्र है। इसी आनंद का अंश को हम उसमें भाषित हो रहा है अब वो हम समझ रहे इस विषय का सुख मुझे मिल रहा है लेकिन विषय से सुख नहीं मिल सकता जो मिथ्या है उसे सुख कहां से कहा है मिथ्या विषयों से सुख मिलने लग जाए मरु का जल से भी आपको प्यास भूजने लग जाएगा आकाश प्रशम से भी बढ़िया सुगंध मिलने लग जाएगा मिथ्या विषयों से कोई सुख कुछ दुख प्राप्त नहीं हो सकता जो कुछ होता है वो आत्मजन्य तो ही होता आप तो सब भी उसमें भाषित हुआ तद तो द्वारा आपको प्रकृत हुआ सबसे मात्रा उपजीवन में उसी के मात्रा को सकल जीव उपभोग कर सुखमेव्य पार्वतीय विदान किसी जन के बहुज साल भी सुख में उत्तर अनुपन्ना कहता माला आदि से जन्य सुख भी बहुत प्रकार के सुख सुख उपलब्ध होता है। तो फिर आपने क्यों कहा नाल पे सुख में नहीं है क्यों कह दिया? सुख तो है। कई लोग हैं बैठ गए माला पहना देते टेड़े मेड़े डाल दिया सीधे कर लेंगे ठीक ठाक कर लेंगे। <laughs> बहुत देखा होगा वो भी सुख है ना उनको देखो मेरे को लोगों ने माला डाला है पूजा किया है एक अहम जो पुष्टि हो रही है वहाँ संतुष्टि है तो वो जो सुख मिल रहा है उसको इसी उसे माला उतारना नहीं चाहता है आ, तो गाड़ी में जगह तुम्हें तो गाड़ी पहने ही बैठेगा जाएगा जब तक तो मेरे कमरे में नहीं जाएगा सोचे वक्त तो तब निकालेगा घर में पहुंच गए छोड़ तब निकालेगा ऐसे बहुत और बहुत ऐसे है कि जी जिस वगैरह व्रक्त है वगैरह छोड़े और क्या डाल छोड़ो परमात्मा को डाल भगवान की फोटो में डालो हमें मत डाल छोड़ो ले जाओ हटा देते अच्छा कोई डाल पीजिए तुरंत रख देते यही भी भोझा है बातों में छोड़ जो रुद्राक्ष माला कोई बोझा समझने लग जाए उसको फूल की माला क्या करेगा और भारी भोझा लगेगा ना वो रुद्राक्ष माल तो हल्का होता है फूल की माल तो बहुत सारे वजन दारे जब रुद्राक्ष माला नहीं पहन रहा तुलसी माला पहनता रही वो भी भोझा लगता है तो फूल की मतलब क्या कहने लेकिन लोग हैं ऐसे जो इन चीजों से भी सुख का अनुभव कर कोई ना फूल आवे तो सोचते रहते तो क्या बात है भाई किसी बुलाया ही नहीं हमको आज बड़े दिन हो गए कोई कार्यक्रम ही नहीं मिल रहा है फिर वो भगत को फोन करेंगे किसी और महात्मा को फोन करेंगे भाई आपके आश्रम में क्या क्या हो रहा है ऐसा पूछेगा जानकर के ऐसा ठीक ठाक चल रहा है न अरे आपका वार्षिकोत्सव कब होता है याद दिलाएं कोई उत्सव तो है नहीं पूछा हाँ? जा रहा है ने हमारे यहाँ उत्सव अच्छा अच्छा ठीक है हाँ? हम आ जाएंगे कोई चिंता नहीं है स्वयं बोल देंगे हम आ जाएंगे। ऐसे लोग देख के बड़ा हसी आई हमने अपने सात लोगों को रहा हमें सबके साथ सब तरह के लोगों के साथ देखा होता और प्रभावित करने के लिए भी क्या करते झुठे ऐसे भी देखकर ड्रामा चेड़ों को सेट कर रखे क्योंकि सेट छुट जाए ना तो एक जाएगा बाहर जमान तो तो मोबाइल में में नहीं था ना, जाके था ना बाहर ऑफिस फोन फोन करता वो कर गंटी बजी। गंटी बजी वो तो कर कर कर घंटी घंटी बजी ये उठा कर है। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, मेरे जर्मनी जमाना करोग्राम अमुख को मेरा फ्रांस में प्रोग्राम, है को, प्रोग्राम है को है मेरा प्रोग्राम वहां जाना है मेरे को, यहां जाना। सब तो किसी के करना है। मिलता है उनको ना कहने का मतलब इसमें भी सुख मिल रहा है उनको आप कैसे कहते हो विषय मिलता ये सब जुटे चीजों में सुख नहीं मिलता, मिलता। प्रश्न उठ रहा है आत्मा की सुख के क्यों हम चक्कर काटे इन चीजों से जब सुख मिल रहा है ये बुर पक्ष कहना चाहता है अल्पे भी सुखमस्ती कथन संख महाराण प्रोक्तम ल पर सुखम अस्ती थी प्रश्न है प्राप्त सुख है वो कैसा है दुखानुषंगी सुख है उसका पीछे पीछे दुख लगा हुआ रहता है कितने देर तक टिकता है यह सब अपने मान लो सेठ को प्रभाव डाले झूठा नाटक रहा फिर भी सेठ सौ से नहीं चढ़ाए तो <laughs> मानव दुख नहीं था क्षण भर में खत्म हो गया बड़ा नाटक करा बड़ा सुख मिल रहा था उसका नाटक करने में मजा आया उसको लेकिन प्रभाव डाल के कुछ निकालने के लिए कर रहा था ना निकला दुक नहीं तो दुखी दुखे है निकल जाए तो परेशानी उसको संभालना पड़ेगा कोई ठग के न ले जाए चोरी करके न ले जाए उसके रक्षा में झंझट है वो टेंशन रहेगा सुख स्थायी रूप में टिकता नहीं है दुखानुष संप्रन उसी प्रकार से जहर से युक्त भोजन के समान है बहुत दुख रूप से मननाभि बहुत दुख रूपा है वो यही मुनि के द्वारा संत कुमार के द्वारा विप्राय है इसी मान करके कहा सुखम वैशयिको का विषयजन्य सुख है हजारों प्रकार के दुख से आवृत ढका हुआ युक्त है कभी कभी तुरंत दिखता नहीं है लेकिन बाद में उसका दुख प्रकट होता है ये शुरू में देखो गृहस्थी में आदमी जाता है दो बच्चे पैदा होते थे बड़ा सुख लगता है बड़ा अच्छा लगता है हाँ हमारे दो बच्चे हैं खिलाना पिलाना कपड़ा पहना है सब सेवा करते हैं थोड़ा थोड़ा बड़ा होते रहता बच्चा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पढ़ लिख रहा है बढ़िया हो रहा है रैंक आ रहा है वो हो खुश जब पास हो गया रैंक हो गया हो मिठाई बांध खुशी मनाता है और बड़ा हो गया उसके बाद बाप को पूछता नहीं होता क्या होता है जब बड़ा हो जाता है नौकरी लग गया है बिजनेस करने लग गया कुछ और करने लग गया उसके बाद भूल जाता है और पत्नी मिल गई तो फिर और भी भूल गया पत्नी को लेकर फर्म चला जाएगा टूर करेगा ना हनीमून टूर और पैसा कम पड़ेगा तो जरूर घर को फोन करेंगे नहीं कौन पूछेगा वो अपने मस्ती हो मस्ती उत्तर उत्तर काल आप देखते हैं शुरू में आठ दस साल पंद्रह साल सुख मिला लगा कि बहुत अच्छा है सारा सारा जिंदगी बहुत ऐसे सुख प्रकटेगा 15 15-20 साल के बाद अब शुरू हो गया एक तरह से दुखी दुख दुखी दुख दुखी दुख दुखी दुख चलता फिर समझ में आया ते अरे इन सबको छोड़ के अलग रहो मस्त रहो अपना कर्तव्य हो गया ये समझो कि हमने अपना कर्तव्य कर दिया अभी अपना कर्तव्य करें न करें हम अपने भजन में लगेंगे और ये बात भी शुरू में मालूम हो गया हो तब तक शायद आदमी फंसता ही नहीं जाल में पड़ता है मछली को पहले ही नहीं महसूस होता है कुछ देर टिकने से उसमें आस्था भी बढ़ जाती है अंत में उसे क्या मिलेगा दुख ही मिलता है और वो सुख क्या का इसलिए राजसी सुख है तो कं तो अंत में दुख मिले जो अंत में सुख मिले पहले दुख महसूस हो कष्ट महसूस हो वो सात्विक सुख जो अंत में दुख है पहले भी शुरू में दुख है बीच में कुछ देर सुख दिखाई दिया वो तामसिक सुख गीता में कहा हमें सात्विक सुख का प्रयास करना है शुरू में जितना भी दुख मिले कोई बात नहीं झेलो ब्रह्मचर्य आश्रम में साधु बनने में साधु का सुरख जीवन में बहुत कष्ट उठाने पड़े बहुत धके खाने पड़ते हैं आसन वाली निकाल देंगे अनेक प्रकार से टेंशन होता है ठीक से भोजन नहीं मिलेगा ठीक से पहनाव नहीं मिलता कई तरह की परेशानी होती है सब झेल के जब निकलता है तो आत्मज्ञान का जो सुख उसको मिलेगा वो झेला किस लिए शास्त्र को पढ़ा तपस्या करा है वो सुख उसको मिलेगा फिर में दुख ज्यादा होता है बाद में सुख मिलता है तो साथ इसलिए कहते हैं यहाँ पर भी लाल पेस्टी आह। इस प्रकार से इसलिए बात को मान करके कि जो भी विषय होता है संसारिक पदार्थ से प्राप्त सुख जो होता है वह हजारों प्रकार के दुखों से आप या देरी में कभी न कभी दुख देने वाला ही है यह जानते हुए उसको सुख को भी दुख रूप ही मान करके संत कुमार ने कहा विशेजन सकल सुख वास्तव में दुख ही है अंगीकृत अद्वैती द्वे है पूर्व पक्षी कहता है अद्वैत अद्वैत में में में दुख तो दुख द्वे है तो द्वैत सुख नहीं है दुखी दुख है तो अद्वैत में सुख मिलना है उसमें भी दुखी दुख होगा पूर्व पक्षी का अपरा शंका है अद्वैत दुखमस्ती अनुभव द्वैतवत्त वो भी अनुभव हो रहा है ना ये द्वैत्केशयी तो तथा अद्वैत का विषय तो था का विषय ही है अतएव दुख रूपये है ननु द्वैते सुखम भूत अद्दतेप्यस्ति सुखम अस्त चेदुपलभ्येत तथापुटी भव दैतुखलेनावतात्मक संसार में भेदात्मक संसार में पिता पुत्र हाँ माता पुत्री इत्यादि भेद है ना भेदात्मक तो जगत भेद ही भेद है आप पर अलग अलग अलग भाव मैं अलग हूँ आप अलग अलग अलग तक तो संसार है इस भेदात्मक तो संसार में यदि आपका जो सुख नाम का चीज नहीं है वाकई में दुखी दुख है ये सुख दुखमय संसार है फिर तो कहता है अभेदात्मक तो जो अद्वैत में भी दुखी होना चाहिए क्यों अस्तित यदि वह सुख होता तो उपलब्ध होना चाहिए उपलब्ध है सुख की उपलब्धि हो गई तो त्रिपुटिया गया फिर द्वित हो गया फिर अद्वित कहा रह गया कैसे फसाया इसमें अद्वैत में दुखी क्यों कह रहा है आप सुख का अनुभव कर रहे हो यदि यदि उपलब्ध हुआ तो त्रिपुटिया गई त्रिपुटिया हो गया अद्वित कहा गया अत कहना पड़ेगा अद्वैत में भी दुखी या तो है नहीं बोला अद्वैत राम का चीज में संसार में रहना पड़ेगा जैसे भी और कहना इसका क्या जीव मरो जैसा भी निभाओ चलो तो त्रिपुटी आ जाए तो द्वैत आ जाए तो अद्वैत हान हो जाएगा पूर्वपक्ष तुपलबि प्रमाणयती नहीं होता इसे प्रमाणित करने के लिए पूर्वपक्ष अस्त चेत अद्वैत यदि सुखम विद्य है तरी विशेष सुखादिवलभेत अद्वैत सुख होता तो विशेष सुखाद के समान उपलब्ध हो जाता है यदि नोपलभ्य जिससे नहीं होता अथ नाथ उपलब्ध नहीं होता है यह तो वैश्विक में बोल रहे थे ना प्रभाव करके लिए भी उपलब्ध नहीं होता है अनुभूति नहीं होती समझ अनुभूति हो जाए तो ग्रहण करने लगोगे वो अनुभूति स्वरूप ही है वो अनुभूति स्वरूप ही सुख रूप ही ज्ञान रूप ही करना पड़ता है वेदांत ज्ञान रूप है तो आप अनुभव नहीं कर सकते उसका विषेक अनुभव नहीं हो सकता स्वरूपत्व ना अनुभूति स्वरूप नहीं आप इसे कहते अनुभव अनुभवित्री, अनुभवित्री क्योंकि जो अन्भाव है और में हानि हो जाएगी से सिद्धांत जवाब देगा भैया का अधिकरण नहीं करें जैसे तुम्हारी आत्मा है सुखाधिकरण महात्मा ज्ञानाधिकरण महात्मा ऐसे हमारे यहां आत्मा नहीं तो निषेधमंगी अद्वैत का करना, तो निशेध करना हमारे मत में स्वीकार सिद्धांत किं मैत सुख सुखमे माना कांक्षा स्वयं प्रभे सुखम अद्वैत रूपी अधिकरण में सुख रूप गुण न होवे कोई आपत्ति नहीं है ये सप्तमी है ना अद्वैते मैंने अद्वैत अधिकरण के अद्वैत रूपी अधिकरण में सुखात्म गुण न होवे हमारे लिए मत स्वीकार है क्यों सुखम अद्वैतम में वही और अद्वैत सुखरूप ही है सुख रूप ही अद्वैत अद्वेत है अद्वैत ही सुखरूप है इसमें क्या प्रमाण है कि मानवेत क्ष स्वयं प्रभ तो स्वयं प्रकाश आत्मा लिए कोई प्रमाण की अपेक्षा नहीं आगे नाम की बात आ रही है तो तर्क जाल पूरे खुल रहा कि नहीं तर्क जाल आप प्रश्न स्वयं प्रकाश कोई प्रमाण की अपेक्षा नहीं है कह दिया इन्होंने है ना विचार तो चलेगा अभी है? वो तो नहीं मानेगा इस बात को मानेगा वो ऐसा मान नहीं सकता कोई स्वयं प्रकाश ऐसे वस्तु जिसके प्रमाण की अपेक्षा प्रमाणों के तौर से स्वप्रकाशित तो आपने जाना ना। किस प्रमाण के की उसका जाना माना पैसा नहीं है कहते हो किस ने से प्रमाण से तो अपने जाना आपने जाना तो आत्मसव प्रकाश है उस प्रमाण को लेकर के आत्मय तो स्व प्रकाशित हो गया कि नहीं हो गया तो त्रिपुटिया प्रमाण गया तो आपको ऐसा कर प्रमाण श्रुति प्रमाण है फिर ये भी कहेंगे सब सबको समझाने के लिए वास्तव तो में सात हम स्वयं प्रकाश में ही बोलते कुछ नहीं बोलना है है ना शिष्य वहां मौन हो जाना पड़ता है कुछ भी बोलोगे तो फंसोगे हाँ <laughs> बोलने का मतलब है फसना और क्या जितना बोलेंगे उतनी झंझट नहीं बोलेंगे उतना सुख है क्योंकि सुख स्वरूप वो चीजें जो बोला ही नहीं जाए उसी का नाम सुख है यथो वाचनिवर्तन जब प्राप्त सही मनसाइडवाणी मन का विषय ही नहीं क्या बोलेंगे विषय बन जाए फिर त्रिपुटी आ जाएगी मानाकांक्षा स्वयं न माना कांक्षा स्वयं प्रभर है कि यशन कारण अद्वितम सुखम न सुखाधिकरण निसलिए है सुख का अधिकरण आत्मा है ऐसा बोलना उचित नहीं अद्वैत क्या प्रमाण है इसी आशंका को पहले अनुवाद किया किमान तक फिर जवाब दिया सुप्रकाशक से प्रमाण की अपेक्षा नहीं प्रमाण प्रश्न ही उपन्न होता इत्या न माना कांक्षा स्वयं स्वयं प्रकाश होते प्रमाण आगे स्वयं प्रकाश क्योंकि बिना प्रमाण के तो मानने वाला है नहीं क्योंकि सब मानों से सिद्ध करेगा प्रमाणों से हर बात को तो सिद्ध हर चीज के प्रमाण सिद्ध होना जरूरी है मानाधीना इनका सिद्धांत सर्वदर्शन सिद्धांत है वेदांत भी मानता है इसे हम ही श्रद्धि प्रमाण है कहना पड़ेगा हम बोल रहे हैं बोल रहे हैं तो फिर आपको प्रमाण प्रस्तुत करनी पड़ेगी एक इंद्रियों से सिद्ध नहीं होगा चक्षु के स्वयं प्रकाश है समान प्रभाकर प्रकाशित कर, तो कर देता तो, तो मेरे कोई नहीं को प्रकाशित कर रहा है तो स्वयं प्रकाश है मेरा ग्राहक होने से वो स्वयं प्रकाश कर लेता है। ऐसे जरूरी श्रुति प्रमाण से हमने जाना मेरा आत्मा जो मेरा स्वरूप आत्मा है वो स्वयं तो वह वचन प्रमाण मित् पहले सीधे जवाब नहीं को तुम्हारा प्रश्न है ना यह वचन जो है स्वयं प्रकाश है कि प्रमाण हम यह वचन ही प्रमाण बन रहा है जब पहला आपने अद्वैत मान लिया ना अद्वैत स्वयं प्रकाश है क्या मैं मानना जब आपने अद्वैत को स्वीकार कर लिया इस तो प्रमाणों के अभाव को स्वीकार कर लिया अद्वैत नहीं है ना अद्वैत को मान लेने का मतलब क्या आपने मान और मैं को खत्म कर दिया जब मान और मैं की खत्म हो गई तो मान का प्रश्न से पूछ रहे हो फंस गया ना वो तार्किक को फसा देंगे कि तुम्हारी वचन से तुम फंस रहे हो प्रमाण का प्रश्न उत्थापन जो किया इसी से फंस रहे हैं कि जो व्यक्ति द्वैत को माने का मतलब क्या द्वैत के अभाव को मान तो आत्मा है। तो तो तो ना आपने आपनेद्वैत सुखम ना हुआ आपने अद्वैत को मान लिया पहले अद्वैत नाम का चीज है और उसमें सुख नहीं है दुख है ये तुमने कहा और उसमें मैंने सुखरूप कहा तो आपने ठीक है अद्वैत सुखरूप है तो उस स्वयं प्रकाशन क्या प्रमाण है इसे आप अद्वैत को भी मान लिया शुक्र को भी मान लिया प्रमाण का प्रश्न कहा से पूछ रहे हो आपके ही प्रश्न से ज्ञापित हो रहा है वह स्वयं प्रकाश है उसके प्रमाण की अपेक्षा नहीं सप्रभत्ते सप्रभत्ते है सब प्रभत्म मानव यवाद सुखम नास्ती भाषते स्व प्रभत वह स्वप्रकाश है इसे भवद वाक्य में वो आपका वचन ही प्रमाण बन रहा बाद में देंगे। पहले तो तर्क का जवाब से दे रहे हैं हम। जवाब क्योंकि आपने स्वयं भगवान भाषा है ना आगे भवान भाषते आपने क्या कहा इधम अद्वैत उपयुक्त इस अद्वैत को स्वीकार करके अस्विन सुखम नास्ती दुखम एवं अस्ती ऐसा आपने प्रश्न उठाया था आपने कहा था मैंने पहले आपने को स्वीकार कर लिया है है है और जो तो स्वरूप की चिंतन किया आपने आ, सुखाधार है, ये सुख रूप है। ये आपको प्रश्न का दुखाधार होता तो आत्मा को समझकर उपदेश नहीं दे सकते थे तो पार करने के लिए सुख की आकांक्षा करो और सुख की जिसे बोलकर दुखी को उपदेश देंगे क्या सुखम तो एवं जिज्ञासव्यम का संत कुमार जी ने और दुख को उपदेश दे दिया ये कैसा होगा इसीलिए वो आत्मा जो भूमा है वो दुखरूप नहीं है दुखाधार भी नहीं है दुखाधार है दुख रूप का उपदेश वो दे नहीं सकते ये खुद उन्होंने जवाब दिया है इस शोक का पार क्या है सुख है उसकी जिज्ञासा करना चाहिए तो तब उसने उस मुझे बोध कराओ तब जिज्ञासा बोले सब बोध कराइए तो बोध कराने लगे तो सुख का ही तो बोध कराएंगे ना और सुख का बोध करा है है। रहे हैं कि आधार का बोध कर रहे यही विकल्प तो रहेगा आपके पास और आपने सुखाधार शंका करी यदि तो तो शुक, हमने जवाब दिया उसके लिए कहा कि नहीं नहीं अद्वित हानि नहीं होगी क्योंकि सुख रूप ही आत्मा है अरे तीन विकल्प खत्म हो गया सुखरूप आप तो हमने अद्वैत के स्वरूप में तुम्हारी शंका का समाधान किया है इससे यह सिद्ध हुआ है तुम्हारे प्रश्न से ही आपने सबसे पहले अद्वैत को माना इसका मतलब मान में विभाग रहित स्वरूप को स्वीकार किया प्रमाण और प्रमेय रहित प्रमाता कौन है अद्वैत है पहले मान लिया है जब आपने बात को मान करके प्रश्न उठाया तो शुक्र भैया नहीं तो अब प्रश्न उठा कैसे प्रमाणों का इस तरह से जवाब दे रहे तद उपाद यथा कारणाधवधा प्रमाण निरपेक्षेण अद्वैत और कि आपने स्वयं स्वीकार किया प्रमाणों के निरपेक्ष होकर के अद्वैत स्वीकार कर लिया प्रमाण निरपेक्षण अद्वैत को स्वीकार करके सुखमें आपके वचनों से उसे स्व प्रकाशता सिद्ध हो जाता है पूर्व पक्षी भी बहुत चाला कम नहीं महाराज में अद्वैत को स्वीकार करके नहीं पूछा था मैंने अद्वैत थोड़ा स्वीकार कर लिया मैं वेदांती नहीं हूं तार्किक हूं इसे पूर्व पक्षी कहता है न मैयाद्वैतम अभिगम्य थे किन्तु तुद तो उत्तम अद्वित अनुदूष्य थे आपके कथित अद्वैत को अनुवाद करके मैं दोषारोपण कर रहा हूं इस प्रकार से मैं दोनों को एक साथ खंडन करना चाह रहा हूं क्या वह आत्मा न सुख रूप है न अद्वैत रूप है दोनों को उखाड़ने के लिए मैंने इस तरह के जाल बिछाया है आप क्या मेरी बातों को मेरे को जान फा चाह रहे हो नहीं नहीं आप मेरे वचनों से मेरे को फंसा नहीं सकते मैं तुम्हारी तुमको चाहता अद्वैत को स्वीकार करके उस सुख की आशंका नहीं किया था किंतु आपकी कथित अद्वैत को अनुवाद करके सुख की आशंका उठा करके मैं आपके अद्वैत को नाश कर देना चाहता था दुर्जन न्याय यहां इसको दे न्याय इस्तेमाल कर रहा है पूर्व पक्षी कहता है तुम दुष्ट आदमी हो वे शुरू में कहना पड़ता है हो तुम जो, हो, है। तुम जो बोल रहे हो, था, ए, हमने बोल दिया तुम्हें खुश किया है कुछ देर के लिए ताकि तुम्हारी बात करे मैं तुमको काट सकू तुषित दुर्जन न्याय से मैंने पहले तुम्हारी बात को स्वीकार करने का नाटक रचा वाक्य में तुम्हारे बात को मैंने अनुवाद करके सुख का प्रश्न आरोप उठा करके उपस्थित हो जाएगी हमें तो जाल हमें तर्क देना पड़ेगा क्योंकि पड़े। वो भी हटी हो रहा है ना वो जितना तर्क पर हट करेगा हमें भी तर्क से उसको काटना पड़ेगा पहले उसके तर्क का घमन को तोड़ो उसको झुकाओ तब तो सुर्खी में उसको ले जाओ तभी होएगा काम इसे क्या तर्को ना अद्वैत चेतदा ब्रूही की मासी ना भी प्रेमी अहम अद्वैतम मैं अद्वैत को स्वीकार नहीं कर रहा हूं पूर्व पक्षी कहता है मैंने अद्वैत को स्वीकार नहीं किया था ठीक करो श्लोक थोड़ा तद्वचो वचन को अनुवाद करके मैंने दोषारोपण कर रहा था ताकि सिद्धांत को मैं ध्वस्त कर सकूं दूषण तब सिद्धांत ही उसके दूसरा तर्क उठाता है ऐसा चलो कोई बात नहीं तब यह बताओ जिस द्वैत को लेकर तुम चल रहे हो मानवीय मातृ विभाग को लेकर चल रहे हो ना प्रमाता होता है आत्मा इस प्रमात्मा में जीव आत्मा का प्रमेय बना हुआ है उस आत्मा को जानने के लिए चला हुआ है तो आत्मा प्रमेय हो गया उसके लिए तुम्हारा प्रमाण के प्रश्न उठा या तो सब प्रकाश इसमें क्या प्रमाण है इसमें तुम प्रमाण प्रमेय और प्रमा तृत्व इस त्रिपुटी भेद को स्वीकार कर रहे हो ना हाँ जी मैं स्वीकार करता हूं पूर्व पक्ष कहेगा तो हम आपसे पूछते हैं ये त्रिपुटिया तो द्वैती उत्पन्न हुआ उससे पहले क्या कहेगा कभी ना कभी तो द्वैत बन तो हुआ है यथा सुषुप्ती में आप चले गए थे अब अद्वैत थे जगने के द्वैत में आ गए भेद मैं हूं ये मेरे चीजें हैं व्यवहार चल रहा है सुषिप्ति में क्या थे आप एक में आप अपने अलावा कुछ भी नहीं था तो उस स्थिति से हटने के बाद जगने के बाद आपको पता चला कि द्वैत हुआ तो द्वैत से पहले जागृत रूपी द्वैत से पहले ऐसा सुषुप्ति में सुशुभि मेंद्वैत अनुभव होता है उसी प्रकार से संसार रूप जो अद्वैत से पहले क्या था बताओ मेरे को द्वैत, द्वैत, द्वैत, द्वैत से पहले क्या था बताओ तो द्वैत मानना पड़े अद्वैत मानना पड़ेगा उसको सुशुक्तिवत विवादास्पद सृष्टि पूर्व कालम अद्वैतात्मक भविता हृदय तथा द्वैताभाविवत इस तरह से इन्होंने एक तरह से तर्क का अनुमान दे दिया अनुप विकल्प असात्व अद्वैत अनुपगमो अनुभगमो अनुपन्न मनवा करके अद्वैत का अनुपगमो अनुपन्न अद्वैत को न स्वीकार करना उचित नहीं बनता स्वीकार करना ही पड़ता है ऐसे मानते हुए उससे पूछा जा रहा है बताओ सृष्टि से पहले क्या था? स्वयं सूचिति क्या था अद्वैत था कि था? या कोई तीसरा विकल्प उठाओ हो, हो, द्वेता द्वेता। कुछ हो संभव हो द्वैता अन्यों कोटि तब जवाब देते अंतिम अप्रसिद्ध कोई तीसरी कोटि प्रसिद्ध नहीं हो सकती द्वित अद्वैत भेदा भेद्व अद्वैत भेदेद ये सब चीजें निःशु अशुद्ध शुद। परुद्धत्वाद पर एक कालावचन दोनों के साथ हो ही नहीं सकते है नहीं छाया तपवत या और आत्म के समान एक कालावच्छेदन एक देशावच्छेदन दो विरुद्ध वस्तु नहीं हो सकते अभी तीसरा पक्ष तो हो ही नहीं सकता द्वैता द्वैत कहो भेदा भेद कहो शुद्ध शुद्धाशुद्ध कहो ये सारे विशिष्ट जितने भी हैं सब खंडित हो गया अप्रसिद्धता एक हेतु से अंतिम अप्रसिद्ध न तो द्वितीय द्वैतमान लो द्वितीय हो सकता अनुत्पत्ति है द्वैत से पहले द्वैतमान हो उससे पहले कौन सा द्वैत उससे पहले कौन सा द्वैत फिर तो अनावस्था दोष हो जाएगा उपपन नहीं हो सकता है इस द्वित से पहले क्या था पूछने पर अद्वित ही था खाओगे वो द्वित कहा से आया कोई बोलना पड़ेगा वो द्वित किससे आया तो अनुसा दोष हो जाएगी इसलिए इस जो देख रहे हो इससे पहले क्या था अद्वित था मानना पड़ेगा रज्जू में सर्पा विकल्प से पहले क्या था रज्जु था बाद में विकल्प हुआ कि सांप हो सकता है भूचिद्र हो सकता है कुछ विकल्प ना करते रहे इसलिए कहते हैं द्वितीय पक्ष भी नहीं हो सकता तो बचा कौन सा शिष्य अग्रिम पहला पक्ष जो द्वैत से पहले अद्वैत हो इस गया तृतीय पक्ष निराधी तीसरे पक्ष खंडन करते हैं अंतिम द्वैतादर्शन भाव द्वैता द्वैत रूप विलक्षण स्वरूप कोई भी चीज इस संसार में देखने को नहीं मिलता द्वितीय पक्ष में निराख करो थी न द्वितीय क्यों तो नहीं हो सकता पक्ष तो बाधा परिचिता मत पारमार्थिकम ज्योतिपक्ष द्वैत का बाद का अवधित्व है ना एक दूसरे द्वैत को नहीं मान सकते ये सब द्वैत जगत का बाद रहे मिथ्या करके जब बाद का अवधित्व है जो होगा वो भी दूसरा द्वैत होगा क्या मान लो आपने सांप को देखा और बाधे सांप को बात कर बाधे सांप नहीं है और क्या है? दूसरी सांप है ऐसे कहोगे क्या सांप को बात कर रस्सी बोलोगे कि सांप को सांप था बोलोगे को अरे बात का होगा फिर हो? एक द्वैत को बांध के उसका बाद, बाद का अवधि दूसरा द्वैत है बाद ही कहोगे फिर बाधी नहीं मानना है वहां बाद का अवधि ना आप अवैध को मानना ही पड़ता सर्प का बाद सर्पसनी से नहीं होता सर्व का बाद रसी से होता है द्वैत का बाद द्वैत से हो नहीं सकता द्वैत का बाद अद्वैत में ही अवधि होकर होगा ना आपको मानना ही पड़ता है नहीं तो अनावस्था दोषी से ग्रस्त हो जाएंगे नहीं बाद ही नहीं हो पाएगा का मतलब क्या है बाद ही नहीं हो पाएगा द्वैत का अद्वैत का बाद ही नहीं होगा तो शुक्र स्वरूप अनुभूति हो ही नहीं सकती द्वैत से भाव तथा ही अतः प्रथम पक्ष परिशिष्य थे इसमें पहला पक्ष शेष रह गया कौन सा अद्वैत से पहले अद्वैत थी पूर्व पक्ष का था है। ये सब तुम से सिद्ध कर दिया जैसे हम तरफ से सिद्ध कर रहे थे हमारे तरफ तुमने दूसरे तरफ से सिद्ध कर दिया ये तो अनुभव का विषय नहीं है ऐसा कोई अनुभव कर ही नहीं सकता नानुभवे नोदयती ये अनुभवों से का विषय बन ही नहीं सकता अद्वैत ऐसी आशंका उत्पन्न करता है पूर्व पक्षी आप अद्वैत को भी अनुभव नहीं कर सकते और ये सभी के पास है पूर्व पक्ष जो बोल रहा है गलत नहीं बोल रहा है निन्यानवे दशमलव नौ नौ प्रतिशत वेदांति भी अनुभव ही नहीं है सब लगे हुए हैं और अनुभव करना भी चाहते नहीं बहुत अनुभव करने लग जाएंगे तो, तो, तो मुश्किल हो, तो तो हो जाएगा फिर मंडलेश्वर कैसे बना रहेगा वो मन कैसा बना रहेगा बड़ा मुश्किल हो जाएगा गुरु कैसा बना रहेगा कि अवस्था ही ऐसा और नहीं डर जाओ पर तो मैं गुरु बने रहूंगा नहीं मुसीबत है इसे अनुभव ही नहीं करो बस उपदेश देते रहना उसका और अपना गुरु बने रहना गुरु भाव को बनाए रखने के लिए उपदेषा बनते हैं अनुभव कोई नहीं करना अनुभवी कोई बनना केवल यही कहा कि इसने दृष्टान दिया देखो समुद्र से नमक बना और वो नमक ने सोचा मैं समुद्र का गहराई को नाप लू बड़ा असर नमक का पहाड़ बना करके डाल दिया चलो ये जाकर के नापेगा समुद्र को कितने गहरा है और बेचारा जाते जाते जाते गल के उसी में मिल गया समुद्र में ही ना, नापेगा कैसे वैसे हम ब्रह्म से निकले हुए हैं और हम ब्रह्म को नापने चले ब्रह्म को जानने चले चलते चलते हम भी ही हो जाएंगे जब ब्रह्मी हो जाए तो ब्रह्म को जानेंगे क्या जान पाओगे नहीं जान पाएंगे क्योंकि ब्रह्म हो जाएंगे जानेंगे नहीं कितु तो हो जाएंगे ये हो जाना ही मुक्ति है ये बात समझते नहीं अर्थात क्या कोई मुक्ति चाहता नहीं सब द्वैत प्रपंच में मस्त हैं सबको द्वैत प्रपंच में मजा लग रहा है